प्रांतों ओ right? oh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 पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है और कोई जी चौबीस चौबीस जी क्या पूछना है इसमें दोबारा पूछना है है इसमें नहीं है।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 जैसे अलर्क के बाद विवेक ज्ञान प्रसंग हो गया था नाम है अलर्क अलर्क व्यक्ति का नाम है और क्या प्रसंग क्या है वहाँ कैसे कैसे जान इसकी तो देख के कुछ पता लगा तो बताऊंगा घटना मेरे को इसमें इन्होंने उस तरह की कोई घटना नहीं दी है बल्कि उदयवीर जी ने तो इस उदाहरण का खंडन किया है अलर्क और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 घुला मेला नहीं रहता है उसमें सब कुछ एक जैसा नहीं जो जैसा है वैसा छाट के रख देता है सबको इधर का उधर कह सकते हैं विवेक की पराकाष्ठा ज्ञान की पराकाष्ठा वो वैराग्य में परिणत होती है और परमहंस की स्थिति में होता है वो अलिप्त तो होता है हंसों की तरह पवित्र हो जाता है दूसरा यूं भी कहें हंस धवल यानी श्वेत वर्ण का होता है शुद्ध साफ सुथरा निर्लिप्त इस रूप में आता है ना हंस पवित्रता के अर्थ में दोष रहित ऐसे वो परम हंस हो जाते हैं तो आगे देखिए सूत्र पच्चीसवां बोलिए न कामचारित्वम रागोपहते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 राग का नष्ट होना ध्यान है वह नष्ट हो रहा था ध्यान यह राग के द्वारा ये दबा हुआ है पीड़ित है दोनों तरह से अर्थ अलग अलग है तो न कर्मचारी तम रागोपहते शुक वक्त हो गया ये अगला सूत्र देखिए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 एक महात्मा के लिए कहा जाता था कि उनके पास कोई भी आता तो पत्थर मारा करते थे उठा उठा के कोई भी आए तो बोले बहुत क्रोधी बाबा है क्रोध क्या वो तो ये चाहता था कोई आए ही नहीं मेरे पास में वो परेशान होते थे लोग आ जाते हैं बातचीत करते हैं फिर घर परिवार की समस्याएं बताएंगे ये वो वो गांव के बाहर रहता था वो सोचता एकांत में रह लू कहा लोग आएंगे फिर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 एक प्रसिद्ध श्लोक भी आता है न जातु काम कामान कामा उपभोगे न साम्यती निश्चित रूप से न जातु कामान कामनाओं के भोग से कामनाएं समाप्त नहीं होती हविशा कृष्णवर्त में भूय एवा भी वर्दते अग्नि में जैसे घी डाल दो और एकदम से जैसे घी डालते ही अग्नि बढ़ती है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 भोग के प्रति भी राग रहता है और भोग्य वस्तुओं के प्रति भी राग रहता है क्योंकि वो भोग का साधन होते हैं हमारे दोनों के प्रति बहुत राग होता है और छोड़ता नहीं है व्यक्ति छुड़वाए छोड़, तो नहीं छोड़ता तो कैसे इनसे मेरा ज्या होगा राग की समाप्ति कैसे होगी उसके लिए उदाहरण दिया सूत्र दे रहे हैं अट्ठाइसवा बोलिए है। दोष दर्शनाथ उभयो, हो। उभयो हो दोनों के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 तो सकारात्मक दृष्टि नकारात्मक दृष्टि बच्चा कह गया दोषी दोष देख रहे हो दोषी दोष दिखाए जा रहे हो इसके अंदर बोले देखो इसके ऊपर लिखा हुआ भी है विज्ञान से सिद्धा इसमें इतनी कैलोरी है ठीक है इतना मीठा है या इतना कैल्शियम है पता नहीं प्रोटीन भी होता है नहीं होता है तो वो भी है तो वो भी है कहे गए दोनों देखो ना बच्चा कहेगा कि आप ये एकांगी क्यों देख रहे हो दोषी दोष क्यों बता रहे हो गुण क्यों नहीं बता रहे हो? उसके गुण नहीं है क्या इसमें लेकिन हम गुण कभी भी नहीं बताते माता पिता कोई भी माता पिता वो कितना ही पॉजिटिव हो तो दोष बताएगा जिस चीज से हटाना है उसके तो दोषी दिखाने पड़ेगे और कोई उपाय है और कोई उपाय है? है क्या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 उसको कहने का कोई मतलब ही नहीं है और सुनेगा ही नहीं उसको कुछ ना कुछ तो धन से बचाव होना चाहिए थोड़े दिन दुकान छोड़ करके थोड़े दिन नौकरी से छुट्टी लेकर के बैठ सके चाहे पैसे कटते हो तो कटते हो नौकरी में जाएगा शिविर में बातें सुनेगा समय निकालेगा और अर्थ और काम में ही फंसाए तो वो कहा सत्संग में जाएगा कहाँ क्या सुनेगा कहा समय निकालेगा ध्यान साधना के लिए कहा स्वाध्याय के लिए समय निकालेगा कहाँ प्राणायाम के लिए समय निकालेगा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 तो केवल आभास मात्र होता है जब बहुत धुंधला हो तो आभास तो होता है कि भाई कुछ है जिनकी आंखें बहुत धुंधला जाती हैं साफ दिखाई नहीं देता मोतियाबिंद बहुत आ जाता है सफेद ज्यादा हो जाता है सफेदा ज्यादा आता है कुछ तो उसमें लगता है कुछ आभास है कोई है बस व्यक्ति को पहचान नहीं सकते हो लेकिन कोई है बस इतना पता लगता है तो बोले जो मलिन चित्त वाला होता है उसमें न आभास मात्र उसमें तो आभास भी नहीं होता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 अब ये तो समझ लिया कि प्रणाम करके ब्रह्मचर्य सेवा करके सिद्धि होती है बहुत काल से अब ये समझ लिया और निष्कर्ष क्या निकाला अच्छा इन तीनों के करने से तो बहुत काल लगता है इसलिए इन तीनों को नहीं करना चाहिए अभी उपदेश 20 तो दया अंदर प्ररोह भी हुआ लेकिन उल्टा हो गया न मलिन चित्त में ऐसा हो जाएगा जैसे कि तुष्टि दोष थे अब तुष्टियां थी तो अच्छी यहां तुष्टि होनी चाहिए कि हमारे को ये हो गया ये हो गया अब वो मलिन चित्त है तो वो तुष्टि तुष्टि की वजह वो तुष्टि दोष के रूप में आ जाएगा किसी की प्रशंसा की हमने अच्छे गुणों के कारण से तो प्रशंसा तो इसलिए थी कि वो और अच्छा काम करो उत्साह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 क्योंकि अध्याय समाप्त हो रहा है इसलिए दो बार बोल दिया उपास्य सिद्धिवत उपास्य सिद्धिवत न भूति योगे कृतिकृत्यता उपास्य सिद्धिवत उपास्य सिद्धिवत तो ये आपका चौथा अध्याय समाप्त हो अभी जो पाठ चला उसमें कुछ पूछना है कि नहीं को पूछे और कोई है तो हाथ खड़ा कीजिए पूछे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 और कोई अनिमाति अनिमाति सिद्धियां हैं योग दर्शन में बताई हैं अणु कहते हैं छोटा अणु होता है ना छोटा तो अनिमा मतलब वो छोटा सा हो जाता है ऐसा अनिमा महिमा गरिमा लघिमा आदि वो सिद्धियां वहां पर बताई गई हैं प्राप्ति प्राकाम में समाचारित्व वशित्व आदि वो सिद्धियां योग की सिद्धियां उदाहरण के लिए वो केवल दिया ये भूतियों को बताया विभूतियों को बताया उसको उसका कथन है केवल उदाहरण के लिए पूछे जो समझदारी पास में रखे समझदारी के विषय में ने लिखा है कि जो अड़तालीस वर्ष का होता वो सभी दूसरों को रुलाने वाला तो जैसे इंद्र ने प्रजापति के पास में जाकर के जो तप्त किया एक सौ एक वर्षो में एक सौ तक तप करने के बाद में तो मतलब पैतालीस तो वर्ष तक का पालन करने में होता तो सभी दुष्ट स्वभावों को जो रुला देता है तो फिर आत्मजान तो स्वाभाविक अंदर से ही प्रगट होना स्वाभाविक ही है ऐसे स्वाभाविक नहीं है यही उन्होंने कहा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 सभी को साथ नमस्ते ओके